श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी योगानंद कुलीन वंश में जन्मे तथा धार्मिक परिवार में पले योगिन को संसार का अधिक अनुभव नहीं था सांसारिक व्यवहार के संबंध में वे अनभिज्ञ थे इस तरह के लोगों को संसार के स्वार्थी व्यक्ति आसानी से ठग लेते हैं पर ठाकुर की शिक्षा थी भक्त होना पर बुद्धि क्यों होना योगिन को भी एक दिन यह शिक्षा देने की आवश्यकता पड़ी उस दिन योगिन एक कड़ाही खरीदने बाजार गए उनकी धारणा थी कि दुकानदार को धर्म का भय दिखाने मात्र से अच्छी चीज मिल जाती है तदनुसार उसकी बात पर विश्वास करके स्वयं जांच किए बिना ही वे कड़ाही ले आए किंतु घर लौटने पर उन्हें पता चला कि कड़ाही फूटी हुई है यह सुनकर ठाकुर उनकी खबर लेते हुए बोले भक्त होना है तो क्या इसके लिए बुद्धू बनना होगा दुकानदार दुकान, दुकान लगाकर क्या धर्म करने को बैठा है कि तुम उसकी बातों में आकर स्वयं जरा भी देखे बिना कड़ाही ले आए फिर कभी ऐसा मत करना कोई वस्तु खरीदनी हो तो चार दुकानों में देख भाल कर उसका उचित मूल्य पता करना वस्तु लेते समय उसकी भली भांति जांच करना और जिस चीज़ में घाता मिलता है उसे लेते समय वह घाता लिए बिना मत आना योगिन भावुक तथा शांत प्रकृति के व्यक्ति थे उन्हें यह पता न था कि अनेक भावप्रवण साधक झूठी सात्विकता के मोह में अपनी मानसिक दुर्बलता को प्रश्चय देते हुए जैसे ही कष्ट मोल लेते हैं और दूसरों के भी कष्ट का कारण होते हैं इतना ही नहीं बहुत वे इस संबंध में गुरु की चेतावनी पर ध्यान न देकर अपने बचाव का रास्ता भी बंद कर डालते हैं ठाकुर ने अवसर पाकर योगिन को इस संबंध में सावधान कर दिया ठाकुर के वस्त्र आदि रखी जाने वाली पेटी में तिलचट्टा कीड़ा आ गया था जिसे देखकर उन्होंने योगिन से कहा तिलचट्टे को बाहर ले जाकर माल डाल योगिन उसे बाहर ले तो गए परंतु बिना मारे ही छोड़ आए उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ठाकुर इस संबंध में पुनः पूछेंगे परंतु उनके लौटते ही ठाकुर पूज बैठे क्यों रे? तिलचट्टे को मार डाला ना, योगिन लज्जित होकर बोले नहीं महाराज छोड़ दिया है इस पर ठाकुर ने उन्हें फटकारते हुए कहा मैंने तुझे मार डालने को कहा और तूने उसे छोड़ दिया मैं जैसा करने को कहूँ ठीक वैसा ही करना नहीं तो भविष्य में गुरुतर विषयों में भी अपने ही मन के अनुसार करके पछताएगा काशीपुर के उद्यान भवन में निवास करते समय एक दिन ठाकुर ने तिखुर मिलाई खीर जो कलकत्ते में निमंत्रण के अवसर पर परोसी जाती है खाने इच्छा की इच्छा प्रकट की चिकित्सकों को इसमें आपत्ति नहीं थी अतः दूसरे दिन योगिन वैसी खीर खरीदने कलकत्ता चले मार्ग में उनके मन में आया कि बाज़ार के खीर में तिखुर के अतिरिक्त और भी कितनी ही चीज़ों की मिलावट रहती है उसे खाने पर कहीं ठाकुर की बीमारी बढ़ तो नहीं जाएगी फिर सोचा ठाकुर को तो मैंने इस बारे में पूछा नहीं अतः किसी भक्त के घर से खीर बनवाकर ले जाने पर कहीं असंतुष्ट तो न होंगे ऐसे ही विचारों की उधेड़ बुन में वे बलराम भवन पहुंचे और वहाँ सब कुछ बताया भक्तगण भी बाजार की खीर पर असहमत हुए और घर में ही अच्छी खीर बनवा देने की इच्छा व्यक्त की परंतु इतने सवेरे खीर बना देना संभव न था अतः योगी से अनुरोध किया गया कि वे दोपहर तक वहीं बिताकर भोजन आदि करने के बाद तीसरे पहर में खीर ले जाए योगिन भी इस प्रस्ताव पर सहमत हुए और खीर लेकर चार बजे काशीपुर पहुंचे। इधर ठाकुर दो पहर में ही खीर की आशा में बड़ी देर तक राह देखते रहे अंत में प्रतिदिन जो आहार लेते थे वही लिया बाद में योगिन के लौटने पर उनसे सब कुछ सुनकर वे बोले तुझे बाजार से खरीद कर लाने को कहा था मेरी इच्छा बाजार की खीर खाने की थी तो क्यों भक्तों के घर जाकर उन्हें कष्ट देकर ऐसी खीर ले आया फिर यह खीर गाढ़ी गाढ़ी और गरिष्ठ है यह मुझे कैसे चलेगी मैं इसे न लूँगा और सचमुच ही उन्होंने उसे स्पर्श तक नहीं किया उन्होंने माताजी को आदेश दिया कि सारी खीर गोपाल की माँ को खिला दी जाए और कहा यह भक्त की दी हुई चीज है उसके भीतर गोपाल है उसके खाने से ही मेरा भी खाना हो जाएगा